बाबा के सभी प्यारे बच्चों को ओम शांति मैं हूँ महेंद्र शुक्ला और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 9.0.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ एमपी पी ग्वालियर से और आप महेंद्र शुक्ला जी हैं खास काउंसलिंग करते हैं काउंसलर हैं आप और आपकी जो काउंसलिंग चलती है वो ख़ास करके महिला थाने में सेंट्रल जेल में और जिला न्यायालय में आप विशेष रूप से काउंसलिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे एक ऐसे जगह पर आप काम करते हैं जहाँ पर बहुत ही सख्त ज़रूरत है लोगों को कि इर्द गिर्द लोग मिलते हैं निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं परेशानी में होते हैं या कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में वो रहते हैं जहाँ पर उनके लिए बड़ी मुश्किल होता है कि लाइफ सरवाइव करना कैसे है लाइफ जीना ही भूल जाते हैं ऐसी सिचुएशन पर तो फिर से उन्हें वापस लाइफ को कैसे शुरुआत करें एक न्यू बिगनिंग कैसे शुरू करें सब कुछ भूल कर ये बातें शायद आप बताते होंगे तो चलिए महेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जी महेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं ग्वालियर से आया हूँ जहाँ जी जी जी और मेरा सौभाग्य है कि मैं ईश्वरीय धरती पर यहाँ पिछले तीन दिनों से रह रहा हूँ और एक अलौकिक दुनिया जैसे कि जो सेशन हम लोगों ने जहाँ लिए उससे एक नई अनुभूति करुणा और दया और आध्यात्मिक सोच बदली और मैं ग्वालियर में पिछले करीबन आठ साल से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग थाने में करता हूँ साथ ही जेल में उन कैदी भाइयों को कोई समस्या के लिए उनको उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना मेरा काम है बाकी तो न्यायालय में पैरालीगल वॉलेंटियर के रूप में हम लोग काम करते हैं जी और मेरा सौभाग्य कि मैं आज या मधुबन रेडियस में सुनते रहो मुस्कुराते रहो इस कार्यक्रम में आया धन्यवाद जी जी महेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आपका ये काउंसिलिंग के फील्ड में आना कैसे हुआ क्या आप बाई प्रोफेशन यही बनना चाहते थे या कुछ और नहीं बनना तो मैं नहीं चाहता था लेकिन चूंकि कहते हैं कि बनाने वाला तो बाबा है किस मार्ग पे हमको किस सद्मार्ग पे ले जाए जी और मुझे आज चूँकि बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं उस जिस फील्ड में हूँ और परिवार जो टूट रहे हैं बिखर रहे हैं उनको बनाने का काम मेरे माध्यम से होता है चूंकि मैं तो एक निमित मात्र हूँ बिल्कुल जो पीड़ित हैं और हिंसा करने वाले हैं उन लोगों को बैठ के सुनना और उनको वास्तु स्थिति से परिचित कराना और चूंकि बाबा के हम बच्चे हैं तो उनको भी एहसास कराना कि बाबा के बच्चे हैं वो हिंसा नहीं करते हैं उसमें करीबन करीबन 95 फाइव परसेंट परिवार बनाने का काम मेरे द्वारा लगातार किया जाता है और इसमें आने का मेरा कोई कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था क्योंकि मैं एक संस्था रन करता हूं सोशल वर्क समाज से भी के साथ में ग्वालियर में हु. तो मेरी संस्था जो है वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करती है वो सेंटर मेरे द्वारा लगभग पिछले तीन चार साल से चलाए जा रहे हैं अच्छा जिनमें हम लोग सिलाई कढ़ाई मेहंदी और ऐसे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़ करते हैं ट्रेनिंग देते हैं जिससे महिला अपने पैरों पे खड़ी हो सके उससे पहले हम लोग शिक्षा पे काम करते थे तब तो हम लोगों को मेडिसिन सेंटर से कोर्ट से बुलावा आया और एक वर्कशॉप में उनसे मुलाकात हुई तीन दिन की वर्कशॉप में उसके बाद मेडिसिन के जरिए फिर हम लोगों को थाने एसपी ऑफिस जेल सब जगह जो चूँकि हमारी पूरी टीम थी उनको बैठाया गया और जो आवेदन महिलाएं लाती हैं उन पर सुनना उनसे बात करना और उनकी जो परेशानी है उनको उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, ये हम लोगों का काम है बिल्कुल बिल्कुल चलिए महेंद्र भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आज के समय में जो खास करके इर्द गिर्द जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं चाहे महिला थाना में आप महिलाओं को देखते होंगे जो पीड़ित हैं शोषित हैं और बहुत मुश्किल में हैं और फिर उन लोगों को एक रास्ता बताने का जो काम है ऐसा क्यों हो रहा है समाज में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर क्यों आ रहे हैं क्या कारण हो सकता है क्या उनके जीवन में कोई ऐसा चेतना नहीं है कि वो भी इंसान हैं वो भी समझते होंगे लेकिन फिर भी मजबूरी में आते हैं या क्या है वो थोड़ा सा बताइए नहीं मजबूरी में तो नहीं आते बाकी कुछ जगह पर हिंसा से पीड़ित मेरी बहने हो जाती हैं और जब वो हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो अपनी उचित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करती हैं। जी लेकिन इसका कारण बहुत बड़ा है वो आध्यात्म से दूर होना है अच्छा अच्छा और अध्यात्म में से जितना हम दूर होते जा रहे हैं हुँ, हुँ। उतना ही हम लोग और चीजों में फंसते जा रहे फसते जा रहे हैं, हैं। दलदल में क्योंकि दलदल कहते हैं ना कि दलदल में अगर आप अपने हाथ पैर मारोगे तो वो और आप दलदल में आप शांत खड़े हो जाओगे तो कुछ बन सके तो आप उससे बाहर आ सकते हो और शांत होने के लिए हमें मेडिटेशन ध्यान और योग पे जाना होगा <laughs> जिससे हम लोग काफ़ी पीछे जा चुके हैं बिल्कुल और उधर अगर हम लोग ध्यान देंगे अध्यात्म पर ध्यान देंगे अपना इको छोड़ना पड़ेगा और मन में करना और दया लानी पड़ेगी तो इन चीज़ों से हमारा देश हमारा समाज हमारा जिला हमारा मोहल्ला कॉलोनी मुक्त हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या लगता है कि क्या अध्यात्म केंद्र में सभी को जुड़ना चाहिए ताकि उनको वो एक एहसास हो कि हमारा जीवन हमारा भारत हमारा जीवन दर्शन क्या है तो फिर वो इन सभी चीज़ों से शायद दूर रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सभी को जुड़ना चाहिए वो केंद्र पे आके भी जुड़ सकते हैं बहुत बहुत से और केंद्र भी उन पर जा जुड़ सकते हैं लेकिन अपने आप को मेडिटेट करना ध्यान में लाना अपने आप को शांत रखना ये एक हर इंसान का काम होना चाहिए क्योंकि जब ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है तो हमें उसके उसका पालन भी हमें इंसान के रूप में ही करना चाहिए क्योंकि अभी जो हिंसाएं हो रही हैं वो पशु के आधार पे हो रही हैं जो पशु पशुवृत्ति जो मनुष्यों के मस्तिष्क में आ रही है उसमें हो रही है और पशुवृत्ति जब आती है जब हम अध्यात्म से दूर होते हैं और इन इन सारी चीज़ों के आने के लिए हमें किसी न किसी संस्था से जुड़ना ही होगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए महेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में जो हिंसाएं हो रही हैं वहाँ पर भी अगर लोगों को अध्यात्म से जोड़ा जाए या थोड़ी सी उनके साथ बातचीत किया जाए और समझ आ जाए उनके पास या एक चेतना को जागरूक करने की ज़रूरत है जिसको कहते हैं अवेयरनेस है ना जागृति लाना लोगों के बीच में कि हमारा जीवन जो है समृद्ध हो सकता है अध्यात्म से योग से और स्वयं से जुड़ने से तो वो चीज़ शायद हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं या भारत का जो जीवन संस्कृति है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि वसुदै कुटुम्ब कम वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं और किसी और चीज़ को अडाप्ट करने के चक्कर में दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमें अगर इसको ठीक से हमारा जीवन जो है आ, जैसे पुलिस है कोर्ट है न्यायालय है इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें तो इसके लिए हमें क्या प्राथमिकता बच्चों को देनी चाहिए या परिवार वाले अपने परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं जिससे ये इन सभी चीज़ों से दूर रहें ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा प्रश्न है आपका क्योंकि आज अगर पूरे भारतवर्ष की बात करूँ तो हुँ. हम इससे अछूता नहीं है कोई भी घर इसको अवेयरनेस कार्यक्रम अपने घर के बड़ों के द्वारा या आसपास कोई संस्था है उनके द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाकर और छोटे छोटे बच्चों को उसमें अगर अवेयरनेस दी जाएगी उन्हें सिखाया जाएगा तो वो बड़े होकर इसको लागू करेंगे क्योंकि हम हम बड़ों को या बुज़ुर्गों को या प्रौड को इतनी शिक्षा देना चाहें तो उतनी अच्छी तरह से नहीं दे सकते वो भी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उनके आस और भी कई चीज़ें उनको करना है लेकिन जो बच्चे हैं वो एक मिट्टी का कच्चा घड़ा है जैसा आकार हमें देना है वैसा दे आकार दे सकते हैं तो उनको अध्यात्म पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्म होना बहुत जरूरी है योग काम के जीवन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पाँच हजार साल पुरानी जो संस्कृति है वो इसी इसी चीज पे आधारित है और वो लोग हम आज भूलते जा रहे हैं हम लोग एक मॉडर्न युग की तरह तरफ जा रहे हैं मॉडर्न युग भी जरूरी है लेकिन अपनी बेस जो है हमारी नींब है उसको नहीं भूलना चाहिए और जब बेस और नींब मजबूत होगी तो उस पर इमारत बहुत खूबसूरत और आलीशान और अच्छी ऊंचाई से हम बना सकते हैं महेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कही कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम जो है पूरे सोसाइटी में हमको हर रोज़ चलाना चाहिए ताकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं 10-15 मिनट का भी बातचीत अगर हो जाती है अच्छे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हम लोग अगर लोगों को देना शुरू कर देंगे तो उसी चिंतन में अगर लोग तो एक्शन में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो है एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और अच्छे काम करने के लिए वो सजग रह सकते हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर आते रहो ए आने वाला जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल ये जो जाने वाला है हो आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है, है ओ, आ, आ, आ, एक बार व वक्त से लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं वहाँ दासता मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रोला के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 नमस्कार आप सुन रहे थे अभी रविंद्र भंडारी को बहुत ही प्यारा सा गीत गाया रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और महेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ एमपी पी ग्वालियर से पदारे हैं उनसे बातचीत हो रही है और आप काउंसलिंग का काम करते हैं निश्चित तौर पे आपसे जब बात किया मैंने और आपने भी सुना उनकी बातचीत में कहीं ना कहीं काउंसिलिंग का जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में और लोग जो है काउंसलिंग ये सोचते हैं कि ये क्या जरूरत है ऐसा सोचते हैं इसको थोड़ा सा अलग समझते हैं लेकिन यही चीज़ जो है आज समय की नीड है समय की जरूरत भी है तो अब आइए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा महेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आजकल जो है छोटे बच्चे हो या यूथ हो आत्महत्या बहुत कर रहे हैं डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण क्या है बहुत अच्छा का प्रश्न है और अगर हमारे पूरे भारतवर्ष में जो रेसो देखा जाए सुसाइड पर तो वो साल साल दर साल बढ़ता जा रहा है और उसका बढ़ने का जो हम लोग ने जो कारण खोजा है क्योंकि हम लोग भी इसे चिंता रहते हैं ग्वालियर में हम लोग इस पे कई वर्कशॉप करते हैं कार्यशाला करते हैं और पुलिस के द्वारा भी कई ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिनसे अब साथ में घरे हुए लोगों को हम लोग काउंसलिंग करते हैं जी जी जी उसमें हम लोगों के नंबर भी फैसिलिटेट होते हैं उसका कारण जो है सबसे बड़ी बात है कि आज दोस्तों का नहीं बनना और दोस्तों का नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम आजकल सोशल मीडिया पे हैं मीडिया आ, से जुड़े हुए हैं और इसमें प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं सोशल मीडिया के आ गए हैं सोशल मीडिया पे हमारे जो पेज हैं या हमारे और आईडी डी हैं उनमें हमारे हजारों मित्र हैं लेकिन वो मित्र धरातल पे नहीं है नहीं। वो कहाँ पर हैं वो दोनों मित्रों को ही नहीं मालूम अगर आप आज से दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस तीस साल पहले की बात अगर हम करें जैसे मैं आज अगर अपने बचपन की बात करूं पंद्रह साल की उम्र की तो हम लोग मोहल्ले में एक चबूतरों पर रात में बैठ के खाना खाने के बाद आते थे दोस्तों से बातचीत करते बिल्कल, थे उनके साथ खेलते थे कई हमारे पुराने पद्धतियों खेल होते थे कंजे खेलना गिल्ली डंडे खेलना मोहल्ले में क्रिकेट खेलना वो आजकल सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं आजकल हम मोबाइल में गेम खेलते हैं दोस्तों से दूर होते हैं क्योंकि अफसाद में वो इंसान रहता है जिसके पास कोई दोस्त नहीं रहता दोस्त एक वो वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं क्योंकि अंदर जितना हमारे अंदर जो अपसाद भरा हुआ है वो जब तक हमारे अंदर भरा रहेगा तो वो डिप्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन के जाने के बाद में आदमी की सोचने समझने की सख्ती छीण हो जाती है बल्कि खत्म हो, हो जाती है तो वो एक सोसाइड का कदम उठा लिया जाता है लेकिन अगर उसका कोई दोस्त है तो वो दोस्त से अपनी बात शेयर करता है शेयर करने के बाद में वो उसका डिप्रेशन लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो आजकल वो दोस्त नहीं है तो इसलिए मेरा मानना जी है और आप सभी सभी बाबा के प्यारे बच्चों से कहना भी है कि दोस्त बनाएं शेयरिंग कीजिए आजकल तो कई कम्युनिटीयां कई सेंटर शेयरिंग का प्रोग्राम चलाते हैं जिससे एक दूसरे की बात शेयर कर सकें शेयर कर सकें तो सके। वो बहुत ज़रूरी है कि शेयर कीजिए और एक दोस्त बनाइए और दोस्त बनाने के लिए जो मैं सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म समझता हूँ वो ब्रह्म कुमारी के आश्रम है वहाँ आइए दोस्त बनाइए शेयर कीजिए योग कीजिए ध्यान लगाइए और इस अपसाद को अपने जीवन से दूर कीजिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए महेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं हमारी शेयरिंग की कमी है खेलना हमारा जो है कम हो गया है उसके जगह पे हमने जो डिवाइसेस है हमारे मोबाइल वो हमारे हाथ में आ गया जिसकी वजह से आदमी पूरी दुनिया से बात तो कर सकता है लेकिन खुद से नहीं बात कर पाता है। <laughs> और अपनों से भी आजकल बात नहीं कर पा रहा है इसका कारण ये भी है कि कहीं कही ना कहीं हम लोग एक धुंध में चले जा रहे हैं एक जो है स्क्रीनिंग जो चीज़ है स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही हैं उसके साथ हमारा ज़्यादा लगाव हो गया अटैचमेंट हो गया है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें जो है डिप्रेशन की ओर भी ले जा रहा है साथ ही साथ हमारे मूल्यों को भी कम कर रहा है तो ऐसे में हमें जो है थोड़ा सा जो है अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स शेयरिंग वाले प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसका जिक्र आपने किया है तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज बिल्कुल ब्रह्म कुमार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के सभी श्रोता ग्राउंड से मेरा निवेदन भी है गुजारिश भी है मुस्कुराते रहिए सुनते रहिए और साथ ही साथ करुणा दया और आध्यात्म अपने जीवन में उतारिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागढ़ों का जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच महेंद्र जी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें सुनकर आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया करुणा और दया के साथ जीवन को बिताएं जिससे आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है समृद्धि बढ़ सकती है तो चलिए आप सभी सुख शांति के साथ रहें इसी शुभ आशा के साथ एक बार फिर से महेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल आप सुन रहे हैं रेड मधन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो साविली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया साविली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल्ली वा हो गया साविरी सुरते पे मोहन दिल्लीवाना हो गया एक तो तेरेओ दूसरी लाली लगी कि तो तेरे ओट पतले ले लाली लगी तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया साविली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे हाथ नाजुक दूसरा मे लगी एक तो तेरे हाथ नाजुक मेहंदी लगी, तीसरा बंसी बजाना दिलवान हो गया साविली सूरत पे मोहन दिल दीवान हो गया एक तो घुघरू बजाना दिल दिल्लीवाना हो साविली सूरत मोहन दिल्लीवाना हो